संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व श्री वेदव व्यास जी की आज्ञा से वैषम जी का कथा प्रारंभ करना सौनक जी ने कहा सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है इसमें पांडवों का यश गाया गया है सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैशम जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ वह कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्व सर्वरत्नमयी है आप वही सुनाइए उग्र सर्वाजी ने कहा सौनक जी भगवान वेदव्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाऊँगा उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है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 इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या वेदाध्ययन व्रत उपवास स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता उन्होंने ही एक वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया वे महान महर्षि ब्रह्मर्षि त्रिकालदर्शी सत्यव्रत परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे उन्हें के कृपा प्रसाद से पांडु धित्राष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार शिष्टाचारपूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर कर विधिपूर्वक पूजा की अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य आचमन अर्घ्य और गौवें देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई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 वैशंपायन से कहा वैशंपायन, पायन कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो अब वही बात तुम जनमेजय को सुना दो अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैसम जी ने कहना प्रारम्भ किया वैसम जी ने कहा मैं संकल्प विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनता हूँ सुनाता हूँ भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा एक लाख श्लोकों में कही है इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के सम समकक्ष हो जाते हैं यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है